नमस्कार आज जुलाई दो का प्रथम दिवस गुरुवार हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है भागवत गीता अंतर्गत गीता संग्रह का अध्ययन करने के क्रम में हम पिछले सप्ताह तक 10 अध्यायों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं पिछली बार हमने भगवान की विभूतियों के बारे में जाना था परमेश्वर का विभूति योग हमने पिछली बार जो पढ़ा था जिसमें परमेश्वर ने अपने स्वयं के बारे में बताया था और अंत में जो बातें कही नहीं थी वो अति संक्षेप में हम समझ के फिर अपना आज का कार्यक्रम जो ग्यारहवें अध्याय का है उसको शुरू करते हैं तो पिछली बार हमने परमेश्वर के सुरू समझा था और उन्हें समझाने के लिए मात्र समझाने के लिए बताया था कि मैं पर्वतों में मेरू हूँ मैं प्रकाश पुंजों में सूर्य हूँ चंद्र हूँ जलाशयों में मैं समुद्र हूं, ऋषियों में नारद हूं, मासों में मार्ग हूं, हों नियामकों में यम हूं। इस तरह उन्होंने संक्षेप में अपने बारे में बताया था ये सिर्फ इसलिए बताया था इस तरीके की बातें ताकि हमारे सामान्य द्वैतवादी मस्तिष्क में परमेश्वर की अवधारणा को स्थान मिल सके अन्यथा हमारे मन में सिर्फ उन चीज़ों के अवधारणाओं को स्थान मिलता है जिनके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं चूँकि परमेश्वर की कल्पना सामान्यतः तो आरूप में करना कठिन है इसलिए भगवान ने अपने को ऐसा बताया था कि जैसे तुम पहाड़ों की बात ध्यान आएगी तो सबसे पहले हिमालय की बात आएगी तो वो सबसे बड़ा पर्वत ऋषियों की बात आएगी तो नारद की बात आएगी जब कहेंगे कि दंड कौन दे सकता तो सबसे बड़ा दंड देने वाला यम है तो उसकी याद आएगी जलाशय की बात करेंगे तो दुनिया में संसार में सबसे बड़ा जलाशय समुद्र है उसकी स्मरण आएगा तो इस तरह से उन्होंने तो कहा कि जब इस रूप मैंने संसार के समस्त रूपों में तुम मुझे जानोगे तो तुम्हारे हृदय में इसकी अवधारणा स्पष्ट इस होती जाएगी अब इसका कभी कभी हमको गलत मतलब निकल सकता है कि भैया मैं हिमालय तो हूँ बाकी पहाड़ में नहीं समुद्र तो हूँ लेकिन तालाब में नहीं हूँ लेकिन इसके इन्होंने भगवान ने अंत में जो बात कही उससे ये सारे संशय नष्ट हो गए उन्होंने अंत में क्या कहा उन्होंने अंत में कहा कि है अर्जुन इतनी विशाल व्याख्या की क्या जरूरत है? इतना ही समझ लो कि मेरे अंश मात्र से ये समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है और उस अंश मात्र के सहारे से ये संसार दिखाए मेरे को पूर्ण अपना पूर्ण भी नहीं लगाना पड़ा मेरा एक अंश है जिससे ये संसार ब्रह्मांड उत्पन्न है इस तरह से उन्होंने अपने स्वरूप के बारे में अपने स्वरूप के बारे में स्वयं ये बात कही और उसके बाद हमारा जो आज का विषय है ग्यारहवा अध्याय जो विश्व दर्शन योग जिसे कहते हैं उसका अध्ययन हम आरम्भ करते हैं विश्वरूप दर्शन योग का आरंभ अर्जुन के वचनों से होता है जब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण आपने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि मैं क्या हूँ मैं आपके आदि स्वरूप को देखना चाहते आपके मूल स्वरूप को देखना चाहते आपके वैभव को आपके गौरवशाली स्वरूप को देखना चाहते उन्होंने ऐसी कल्पना की कि वो आज जो दिखाई दे रहे हैं इससे कहीं बेहतर स्वरूप में दिखेंगे भगवान का गौरव अलग दिखेगा उनका आकार बड़ा हो सकता है सुंदर हो सकते हैं वैभवशाली दिखाई दे सकते हैं उन्होंने कहा ठीक है अर्जुन लेकिन उसके पहले उन्होंने ये भी कहा अर्जुन ने विनम्रता से कि अगर आप मुझे योग के समझें तो ये विश्वरूप आप बताइए कि आप कैसे हैं आपका स्वरूप कैसा है तो भगवान कहते हैं कि हाँ अर्जुन तुम आज सब देख लो अश्विन कुमारों को देख लो मरुतों को देख लो ब्रह्मा को देख लो ऋषियों को देख लो नारद को देख लो सबको देख लो लेकिन तुम जिन आँखों को लेकर यहाँ पर मुझे देख रहे हो, इनसे तुम मुझे नहीं देख सकते इसे देखने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि की जरूरत पड़ेगी और वो दृष्टि मैं तुम्हें अभी प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे मूल स्वरूप को देख सकते वो ऐसा कहते हुए अर्जुन को अपना दिव्य दृष्टि प्रदान कर जिससे वो भगवान का मूल स्वरूप उसको दिखाई देने लगता है अब जब भगवान का मूल स्वरूप दिखाई देने लगता है तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके भीतर क्या नहीं है पूर्ण ब्रह्मांड अर्जुन को दिखाई देने लगता है उस वो देखते हैं कि ब्रह्मा भी उसमें हैं समस्त देवता उसमें हैं समस्त ऋषिगण जिनके नाम भी उसने सुने था सब उसमें हैं समस्त मनु उसमें हैं समस्त मारुत उनमें हैं समस्त सप्तऋषि उनमें हैं यानी उनके भीतर भगवान के भीतर उनको सब कुछ दिखाई दे रहा कि सब कुछ भगवान के स्वरूप में है वो देख देखते हैं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ उनमें व्याप्त है और ना उनका कहीं आदि दिखाई देता है कि कहां से शुरू हुआ है इनका स्वरूप और न उस स्वरूप का कहीं अंत दिखाई देता है सहस्रों सूर्यों की तरह उनका तेज दिखाई देता है वो कहते हैं कि आपकी तरफ देखना बड़ा कठिन है क्योंकि उनकी आंखें खोलना मुश्किल दिव्य गंध उन्हें वहाँ पर महसूस ऐसी गंध उन्हें संसार में अर्जुन राज परिवार से थे बहुत तरह के उन्होंने दिव्य लेपों को उपयोग में किया होगा कई दिव्य गंधों को दिव्य पुष्पों को देखा होगा लेकिन ऐसी दिव्य गंध उन्होंने कभी नहीं देखी ऐसी दिव्य गंध ऐसा दिव्य रूप ऐसा दिव्य लेप ऐसे आयुध जो खुद इतना विश्व का सर्वोत्तम धनुर्धर लेकिन उसने ऐसे आयुध भी नहीं देखे जो भगवान के साथ में उपलब्ध थे उन्होंने देखा कि उनके सहस्रों बाहू यानी उनकी संख्या वो गिन नहीं सकता था सहस्रों बाहू थे उनके सहस्रों नेत्र थे और उनका मुखमंडल समस्त दिशाओं की ओर उन्मुख था ये बात बड़ी विशिष्ट है जब वो बोलताते हैं कि भगवान का मुखमंडल समस्त दिशाओं की ओर उन्मुख था इसका मतलब हम समझते हैं लेकिन हम तात्कालिक रूप से उसको एकाएक समझ नहीं उसका मतलब नहीं निकाल पाते दिशाएं वहाँ से शुरू होती हैं जहाँ भगवान खड़े दसों दिशाएं वहीं से शुरू होती हैं जहाँ भगवान खड़े और चूंकि आप भी परमेश्वर के छोटे से संस्करण हों परमेश्वर से अलग कुछ भी नहीं दिशाये, दिशाये है, इसलिए समस्त दिशाएं, सांसारिक दिशाएं वहीं से शुरू होती हैं जहाँ आप खड़े हो अगर आप कहोगे उत्तर में चलो तो आप स्वयं से उत्तर में जाओगे आपको दक्षिण में तो आपके दक्षिण में जाओ आपके पूर्व में, में, आपके ऊर्धव में आपके पार्श्व में आपके ईशान में आपके आग्नेय में यानी समस्त दशो दिशाएँ आप स्वयं के सापेक्ष महसूस करो इसलिए भगवान का मुख समस्त दिशाओं में उनको दिखाई दे सहसरो आँखें हैं सहस्रो बाहें हैं सहस्रो जागे हैं और सहस्रो उधर हैं और उनकी खुला हुआ मुख ये सब संजय कह रहे हैं कि संजय को नहीं दिख रहा है ये लेकिन संजय को अर्जुन की आंखों में दिख रहा है कि अर्जुन क्या है संजय को ये विश्वरूप नहीं दिखाई दे रहा हम विश्वरूप देखने वाले तो खाली अर्जुन थे तो सिर्फ दिव्य दृष्टि से अर्जुन के पास थी जो अर्जुन देख रहे थे और अर्जुन उनका जो वर्णन अपनी आंखों से अपने आश्चर्य से अपने विस्मय से कर रहे थे उस विस्मय का वर्णन संजय धतराष्ट्र को कर रहे थे तो दशो दिशाएं वहीं से शुरू होती हैं उसके बाद में वो कहते हैं विस्मय से भर जाते हैं पहले अत्यंत विस्मय से भर जाते हैं ये क्या है मेरी तो कल्पना थी कि भगवान अपना रूप दिखाएंगे तो कुछ मनोहर छटा दिखाई देगी और सामान्यतः हम लोगों का भी कल्पना ही ये भगवान अपना रूप में मनोहर रूप में दिखाई देंगे सौम सुंदर रूप में दिखाई देंगे और जितने सुंदर जितने सौम्य कृष्ण हैं और ज़्यादा सौम्यता दिखाई देगी लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है यहाँ तो इनको देखकर वो कहते हैं कि न तो मैं आपकी ओर देख पा रहा और मेरे हाथ पैर काँप रहे मेरी आत्मा बेचैन हो रही है और मैं कहीं भी शांति का अनुभव नहीं कर रहा आपको देख के कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा बच्चे हृदय पूरी तरह से अशांत हो गया और वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे वो कहते हैं कि आप अब वो प्रार्थना करते जब भय होता है तो हम प्रार्थना करते जब तक अभय था तो उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की वो अपने मित्र से क्यों प्रार्थना करेंगे वो अभी तक अपने को उनको मित्र समझते थे सखा समझते थे रिश्तेदार समझते थे लेकिन अब वो समझ गए कि ये भगवान स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और उनका जो रूप है मेरी किसी भी कल्पना से परे है मैं कैसे भी कल्पना करता शायद भगवान की ऐसी कल्पना तो मैं कर भी नहीं सकता था अब वो बताते हैं प्रार्थना करते हैं तोमक्षरम परमम वेदिता हुआ अब उनको समझ में आता है कि जो मैंने वेदों में पढ़ा था पुराणों में पढ़ा था जो ऋषियों से सुना था जो बड़े लोगों ने मुझे कहा था परंपराओं से मेरे पिता ने पिता के पिता ने सबने कहा था वो बात परमेश्वर के बारे में जो कही थी वो आज मैं साक्षात देख रहा हूँ तब तो, तो सुनी हुई बात थी तो सुनना और देखना बड़ी जी बात है अलग अलग बात है मैं आपके बारे में बहुत सुनूं सुनूं कि हाँ उसके बारे में फिर एक दिन साक्षात मुलाकात हो जाती है तो वैसे ही वो तो भगवान को आज साक्षात देखते हुए कहते हैं कि तमक्षरम परमम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य से परम निधानम तमय सावरतवर्त धर्म गोप्ता सनातन सनातनस्तम पुरुषोमतों में अब ये बड़ी सुंदर बात है इसमें एक पाठभेद भी है जो हम सामान्य अपने घर में श्रीमद्भागव गीता की कॉपी रखते हैं इसमें सातवत धर्म नहीं लिखा है उसमें शाश्वत धर्म लिखा है और यहाँ पर जो शिव जो श्री अभिनवगुप्त पादाचार्य ने जो टीका करी है उसमें सात्वत धर्म लिखा है धर्म धर्मगुप्त अब इसको यहाँ पर अपन इसकी थोड़ी सी अर्थ भी समझ लेते हैं इसका कि क्या लिखा है तमक्षरम तो आप अक्षर हो जिसका क्षर नहीं हो सकता क्षय नहीं हो सकता अक्षर का मतलब होता है जिसका किसी तरह से क्षय या विनाश नहीं हो सकता तो हम अक्षर हम परमम मतलब परमम का मतलब होता है अल्टीमेट जो अंतिम है उनसे विशिष्ट कोई नहीं है उनसे बड़ा कोई नहीं है उनसे परे कुछ भी नहीं है जैसे हम अपना हम रेलवे ट्रैक पर चले जाएँ और जहाँ पर ट्रैक समाप्त हो जाए जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ जाए उसकी चोटी पर पहुँच जाए वो हवा आप परमम यानी आपसे बड़ा कोई नहीं जानने के हम सोचे कि हम ये जाने ये जाने ये जाने तो ये श्रृंखला कहाँ ख़त्म होगी आप पे जाके आपको जान लिया उसके बाद में सब कुछ जान लिया हम वहाँ पहुँचे वहाँ जाए वहाँ जाए जब आप तक पहुँच गए फिर हम सब तक पहुँच गए फिर उसके बाद में और कुछ नहीं बच जाता तो तोमक्षरम परमम वेदितव्यम यानी आप ही हो जिनको जाना जाना चाहिए आप ही जानने लायक अगर सृष्टि में जितने वेद हैं पुराण हैं उपनिषद हैं और जितनी हमारे गुरुवाणियाँ हैं जितने हमारे बड़े लोगों के दिशा दर्शन हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि भगवान को जानो तो आप ही वेदितव्य हैं या जिनको जाना जाना चाहिए आप ही वेदितव्य हैं तमक्षरम परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य से परम अस्य विश्व से तुम इस विश्व के परम निधान हो परम निधान को मतलब अंतिम आश्रय अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर कि सब कुछ आकर स्थिर हो जाता है अब इसको कैसे समझ लें इस टेबल को किसने स्थिर कर रखा है इस दरी ने इस दरी को इस जमीन ने इस आश्रम को इस भूमि ने लेकिन इस भूमि को आखिर उसका भी तो कहीं ना कहीं निधान है जिसका आश्रय है क्योंकि भूमि तो खुद चलाए मान आज तो हम जानते हैं ऋषिगण तो पहले भी जानते थे उस ज्ञान को बीच में लुप्त तो होने के बाद में पुनः वैज्ञानिकों ने भी कई बार बहुत दिनों के बाद उसको खोजा तो परम निधान हम किसी भी चीज़ का ढूंढें, तो परम निधान परमेश्वर ही सिद्ध होगा सब चीज़ का आसरा हमने एक शिव दर्शन जब पढ़ा था स्पन्दकारी उसमें हमने पढ़ा था अनुसंधित सा करो या ना रिट्रोस रिट्रोग्रेड इंस्पेक्शन है ना पीछे पीछे चल के खोजें मेरे शब्द ये निकले तो कहाँ से निकले जबान जबान में कैसे शब्द आए गले से गले में कैसे आए कि गले में हवा से तो हवा कहाँ से फेफड़े से फेफड़े को किसने बोला मन ने मन को किसने बोला मस्तिष्क मस्तिष्क को किसने बोला प्राण ने बोला प्राण को किसने बोला, बोला? कैसा किस करो वो आत्मा पर पहुंच जाएगी बात है ना तो आत्मा से ही वो शब्द निकले हैं परावाणी से निकले हैं पश्चंती और मध्यमा से होते हुए वेखरीवाणी में वो अभिव्यक्त हो गए इस तरह से वो परावाणी के अंदर समस्त संसार का ज्ञान समस्त संसार की कथा समस्त संसार की भाषाएं सब कुछ उसमें समाहित आप कहें सोने डले के डले में कौन से कौन से गहने हैं तो समस्त संसार के गहने इसमें हैं क्योंकि ये तो कलाकार पर है कि वो कौन सा बना देता है ऐसा ही कहो कि कौन सी कविता आपके हृदय में है समस्त संसार की कविताएं आपके हृदय में है अब ये तो आपकी कलाकारी है कि आप उस कौन सी कविता को कागज़ पर ले आते हो संसार के समस्त चित्र उसमें हैं जो अभी नहीं बने हैं वो आगे बनने वाले हैं वो भी उसमें हैं वो कब आपकी कलाकारी उसको कैनवास पर उतार देगी समस्त संगीत उसमें हैं जो अब तक कभी किसी ने ईजाद नहीं किया आविष्कृत नहीं किया वो भी उसमें हैं हम कहते हैं उसका अविष्कार नहीं होता अनावरण हो रहा क्योंकि वो तो पहले से है उसमें है अविष्कार तो उसका होता है जो नहीं था लेकिन भगवान के के लिए तो सब कुछ अनावरत हो रहा है आनंद का अविष्कार नहीं होता आनंद अनावरत होता आप एक संगीत सुनते हो आनंद आता है आनंद अनावरत होता है आपके भीतर आनंद आपका स्वभाव है और आनंद अनावरत होता है उस संगीत के कारण आपके एक खुशबू जिससे बड़ा अच्छा लगा मन प्रसन्न हो गया वो प्रसन्नता आपके भीतर ही वो तो है वो खुशबू तो इंस्ट्रूमेंटल है सहायक है उस आनंद को अनावरत करने में सहायक है अपने आप में वो खुशबू कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप न हो तो वो खुशबू क्या करेगी किसको आएगी वो खुशबू या वो सुगंध कहाँ अपना अस्तित्व सिद्ध करेगी उसका कोई अस्तित्व नहीं है खुशबू का अस्तित्व आपके भीतर बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए वो परम निदान हैं भगवान उस भगवान के अंदर वो सब चीज़ देखते हैं ये बात भी देखते हैं कि वो हमको जो भावनाएं दिखाई देती हैं जो सुख दुख दिखाई देते हैं अच्छा बुरा दिखाई देता अपना पराय दिखाई देता दूर पास दिखाई देता बहुत भविष्य जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं जो कई साल पहले गुजर गए पितर भी उनको भगवान के भीतर दिखाई देते और वो जीव जो अभी तक संसार में अवतरित नहीं हुए हैं वो भी उसमें दिखाई देते हैं भगवान क्योंकि वहां पर भूत भूतकाल और भविष्य का जो भेद था वो समाप्त हो जाता है भगवान के अस्तित्व के भीतर भूत भविष्य का भेद समाप्त हो जाता है अब वो दिखते हैं उनका विकराल मुख जो खुला हुआ है और उस विकराल मुख में सभी योद्धा ऋषिगण राजा महाराजा बड़े बड़े नेता सब उसमें अंदर जा रहे हैं उस मुख में अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं उन्होंने तुलना करी कैसे प्रविष्ट हो रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो अपने अस्तित्व को खो देती हैं और वो समुद्र बन जाती उनका अब नाम गंगा जी में गंगा जी ने रह जाता समुद्र में जलने के बाद वो अपना अस्तित्व खो देती है और समुद्र का स्वरूप ग्रहण कर लेती है अब वहाँ समुद्र ही समुद्र है ऐसी भगवान में मिलने के बाद न फिर कोई ऋषि रहता है न कोई राजा रहता है न कोई योद्धा रहता है वो फिर परमेश्वर का रूप ग्रहण कर लेता है तो वो समस्त ऋषिगण योद्धा सब उसमें भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं वो देखते हैं कि भगवान की विशाल दंतावली और कहीं तो प्रविष्ट करते करते दाँतों में फंस जाते हैं और उनके शरीर का चूर्ण हो जाता है यानी वो उनका शरीर नष्ट हो जाता है, और जो प्रवेश करते हुए भिन्न भिन्न ऋषि योद्धा हैं उनको भिन्न भिन्न जीव वहाँ पर उनको नष्ट करते हैं उसमें बहाले नौचते हैं या उनके शरीर को नष्ट करते हैं और इस तरह से वो फिर भगवान के शरीर में हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं कि एक गहना अब हमको पसंद नहीं आता अब हमको लगती है इसका दूसरा बहनाना है तो हम उसको ताप से तपाते हैं उसका जो मल है अलग कर देते हैं और उसके बाद में शुद्ध स्वर्ण प्राप्त करके उससे पुनः कुछ और निर्माण कर देते हैं यही प्रक्रिया भगवान करते हैं कि अब तुम वापस आ जाओ तुम्हारे जीवन का तुम्हारा उपयोग हो गया एक गहने का उपयोग हो गया तुमने पहन लिया दस पाँच साल अब इसके बाद में इसका कोई उपयोग नहीं इसको वापस बुला लो इस तरह से भगवान वो चाहे वो योद्धा हो ऋषि हो राजा हो या कोई भी हो कितना भी बड़ा इंसान हो संसार का चाहे वो कितने ही लोगों को का नेतृत्व करता हो उन सबको वो बुलाते हैं तो वो सब आ रहे हैं उनके शरीर विदृढ़ हो रहे हैं कोई दांतों में फंस रहा है कोई सीधे सीधे गले में चला गया और वो उन सबको ग्रहण करते चले जा रहे हैं वो कहते हैं कि उनके ताप से जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनके ताप से सब झुलस जाते हैं उनके ताप से सब झुलस जाते हैं और इस तरह से प्रविष्ट हो रहे हैं जैसे एक पतंग आते हुए सीधे सीधे दीपक में घुस जाता है दीपक की लो में घुस जाता है और वहाँ पर वो पतंगा अपने आप हाँ को समर्पित कर देता है वो लाचार था बेबस था उस दीपक की लो में चला जाता है और फिर वो अपने अस्तित्व को जो सांसारिक अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है ऐसे ही उसमें हजारों ऋषि मुनि यक्ष राक्षस देव सुर असुर सब भगवान के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं और अपने अस्तित्व को खो रहे हैं उनका जो सांसारिक स्वरूप जो हमको दिखाई देता था कि योद्धा का एक शरीर है राजा का एक शरीर है बड़ा सुंदर शरीर है बलिष्ठ शरीर है लेकिन वो तो दाँतों में फँस के जैसे हमारे खाना दाँतों में फँस चूर्ण हो जाता है वैसे ही वो सबके शरीर वहाँ तो चूर्ण हो रहे हैं अब ये सब देखकर अर्जुन थरथर कांपने लगता है और दंडवत प्रणाम करता है और संजय कहते हैं कि वो तो कांपते हुए दंड की तरह नीचे गिर गया प्रोस्ट्रेशन न हो गया ऐसा किया उसने कि खड़े खड़े बिना घुटने मोड़े गिर गया क्योंकि एक भय के मारे और आदर दोनों जैसे ये रिश्ता भगवान का और भक्त का कैसा होता है वहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं भय प्रेम और आदर तीनों का सम्मिश्रण गुरु शिष्य के रिश्ते में भी यही तीनों तत्व एक साथ होते हैं जैसे किसी गहने में हम कहेंगे कि उसमें खार मिलाओगे तभी तो गहना बनेगा फिर ऊपर से कुछ मीना लगाओगे तभी तो वो सुंदर दिखेगा ऐसे ही रिश्ते में भगवान और भक्त गुरु और शिष्य इन रिश्तों में सबसे पहला है आदर दूसरा है भय और अंततः प्रेम और इनका सम्मिश्रण ही उस रिश्ते को जीवंत बनाता है खाली भय हो तो उस रिश्ते में निरस्त आ जाएगी खाली प्रेम हो तो उसमें सम्मान समाप्त हो जाएगा खाली सम्मान हो तो उस रिश्ते में अंतरंगता खत्म हो जाएगी कोई अंतरंगता नहीं रही अगर हम खाली सम्मान करेंगे तो उसे दिल की बात कह नहीं पाएंगे तो वहाँ पर रिश्ते में तीनों बात हम कहते हैं बहुत सावधान होता है जब इंसान अपने गुरु के सामने गुरु के सम्मुख वार्तालाप करता है तो अत्यधिक सावधान होता है क्योंकि उसको सम्मान भी रखना है प्रेम का इजहार भी करना है और फिर भी डर लगता है कि कहीं गुरुदेव नाराज़ नहीं हो जाएंगे मेरी बात से इसलिए वो तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है और जब तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलता है तो अत्यधिक भयभीत रहता है और सावधान रहता है यही स्थिति अर्जुन की थी लेकिन अर्जुन इस वक्त तो भयभीत ज़्यादा थे उनके हृदय में प्रेम सुख गया था इस डर गए थे इस वक्त तो भय के मारे काँप रहे थे अब वो कहते हैं कि हे हे देव हाँ हमने वो एक जो बात कर रहे थे उसको पूरी नहीं हुई शायद बीच में हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई कि तमक्षरम परम वेदितव्यम तमस्या विश्व से परम आप अल्टीमेट सहारा हो भगवान आप समस्त सृष्टि का अंतिम विश्राम स्थल ना जहाँ से सृष्टि निकली है वहाँ आप कई बार बात कर चुके आप घर से निकले हो घर पहुँच जाओगे वापस कितनी बड़ी तीर्थयात्रा पर जाओगे आखिर में घर आओगे घर पर ही विश्राम प्राप्त करोगे तब अव्यय सत्वत धर्म गोपता अब सत्वत धर्म के बारे में अब अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने अच्छी व्याख्या करी बड़े अच्छी व्याख्या सत्वत धर्म क्या है जो सत्यो वापरता है जो सत का सेवक है उस धर्म को पालने वाला सत्वत या सत्वक कहलाता है। तो इस सत्वक की दृष्टि में क्या है कैसा है ये सत्वक अब गुप्ता जी कहते हैं सत्वक वो है जो भगवान की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में अभेद जानता है अब अगर इसको हम थोड़ी सी गहराई से समझेंगे अपन सामान्य भाषा में भी समझते हैं लेकिन इस बात में फिर वही भौतिक शास्त्र आ जाता है क्वांटम भौतिक शास्त्र आ जाता है कि हमारे संसार में जो क्रिया है एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं मैंने एक किताब लिखी आप क्या बोलोगे माय वर्क मेरा मेरा काम है मेरा किताब लिखी हुई मेरा वर्क है हम किताब को या किसी चेयर को वर्क भी बोलते हैं जैसे चित्र को भी वर्क बोलते हैं किसका वर्क है किसका काम है मकान है किसका काम है किसने बनाया इस तरह से जो हम क्रिया है हमारी और ज्ञान जिसके द्वारा ये एग्जीक्यूट होता है जिसके द्वारा ये संपन्न होता है उसके पीछे क्या है इच्छा हमने पिछली बार इच्छा शक्ति के बारे में पढ़ा था बलम बलवता अस्मी काम राग विवर्जितम यहाँ पर भगवान तो की इच्छा तो शक्ति से उत्पन्न ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति तक आते आते समस्त सृष्टि में द्वैत फैल जाता है ज्ञान शक्ति तक और द्वैताद्वैत रहता है और इच्छा शक्ति तक अद्वैत रहता है तो इच्छा शक्ति अद्वैत में है ज्ञान शक्ति द्वैत अद्वैत दोनों का सम्मिश्रण है और क्रिया शक्ति पूर्ण शुद्ध रूप से द्वैत है तो अब जब इच्छा करता है तो ये परा स्थिति होती है जब इच्छा की जाती है तो परा स्थिति इच्छा का कोई रूप नहीं है लेकिन एक स्पंदन है हमारे आत्मा में एक स्पंदन है कि ये होना चाहिए ऐसा भगवान की जब जो निश्चल निष्कपट निष्काम इच्छा होती है जिसमें वो एक स्पंदन के रूप में संसार प्रकट होता है उसके बाद में वो ज्ञान शक्ति का सहारा लेकर उसका एक स्वरूप तय करता है और अंततः क्रिया शक्ति के रूप में इस सृष्टि की रचना करता है और जो रचित संसार है वो रचित संसार यानी भगवान की क्रिया शक्ति जो संसार आपको दिखा भगवान की क्रिया शक्ति है तो रचित संसार और भगवान की ज्ञान शक्ति जिसके द्वारा उन्होंने संसार रचा और वो इच्छा शक्ति जिसके द्वारा ये रचने का क्रम शुरू हुआ और जिसमें ये इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई वो चैतन्य इनमें वो अभेद देखता है सावध धर्मी वो है जो इन सब में अभेद देखता है कि सृष्टि में और भगवान में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये बीच के दो स्टेप के बाद में भगवान भगवान की इच्छा शक्ति इच्छा के बाद में ज्ञान शक्ति ज्ञान के बाद में समस्त क्रिया शक्ति और स्वयं भगवान ने अपने आप को ही सृष्टि में तब्दील कर दिया बदल दिया है अपने को स्वयं को इस सृष्टि के रूप में प्रकट कर दिया है इस तरह से जो समस्त सृष्टि को देखता है उसको सावत धर्मी बोलते इसके अलावा वो कहते हैं कि सावत धर्मी का धर्म क्या है सावत धर्म धर्म का मतलब होता है यहाँ पर उसकी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुणधर्म तो यहाँ पर उस सावत धर्मी के गुणधर्म क्या है उसके गुणधर्म ये है कि वो समस्त संसार के प्रमेयों को अनुभव करता है और फिर त्याग देता है अब यहाँ पर फिर इस बात को गहराई से समझने की बात है कि किसी चीज का अनुभव करना और त्याग देना ये बात उपनिषदों में भी मिलती ईसा वास्तव इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत्य नत्य अनुभुंजिता ईसा वासम इधम सर्वम यंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्तें भुंजिता माँ ग्रधक धनम यहाँ पर तेन त्यक्तिन भुंजिता इसकी वैसे व्याख्याएं कई लोगों ने अलग अलग करी है जो हमको गुरुदेव ने सिखाई वो बड़ी अच्छी व्याख्या है उसको त्याग त्यागपूर्वक भोगो भोगो लेकिन साथ में उसको इस त्याग के साथ इस ज्ञान के साथ इस भावना के साथ कि ये भोग साथ में नहीं जाएगा रहेगा भी नहीं जैसे आपके घर जिसमें रहते हो बड़े आनंद से तो कि बड़ा अच्छा मकान है बहुत आनंद है घर में लेकिन उस आनंद को अनुभव करते करते उसी समय रधे में त्याग की भावना आना चाहिए कि यह आनंद अस्थायी क्योंकि स्थाई आनंद तो कुछ और है यह आनंद अस्थाई ये शरीर के साथ ही विलुप्त हो जाएगा शरीर विलुप्त होगा यह आनंद विलुप्त हो जाएगा इसलिए तेन त्यत तेना बुंजिता का मतलब होता भोगो त्यकते नै न्यागपूर्वक तेन है ना उसको तो संसार ईश्वर से ओतप्रोत है ईसा वासमिद यद किंचित जगत जगत्याम जगत ये जगत समस्त सृष्टि उस एक ही चैतन्य से ओतप्रोत है और तेन त्यक्त्यन ते भूंजता उसको पूर्वक भोगो माँ कस्य धनम किसी और से आपकी तुलना मत करो ये सबसे बड़ा अधर्म है दूसरों से अपनी तुलना क्योंकि उसके पास अगर धन है उसके पास अगर सुख है उसके पास अगर कुछ व्यवस्था है तो उसके अपने कर्म हैं तुम्हारे पास जो सुख है जो दुख है जो व्यवस्था है वो हमारे अपने कर्म है तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों को देखना है वो भी कहते हैं कि अपने किए को याद कर उपनिषद कहता है अपने किए को याद कर क्योंकि हम जो किया हैं जो हमने अपने इस जन्म में और अन्य किसी जन्मों में जो कुछ किया है उसका यहाँ पर बैलेंस शीट हमारे सामने दिख रही है हमको हमको हमारे सामने सुख आ रहे हैं दुख आ रहे हैं अभी हम कहें कि हमने जवानी में धन खूब बचाया अब बुढ़ापे में हमको तकलीफ नहीं है धन नहीं आ रहा तो भी हम अपना काम चला रहे हैं हमने लापरवाही से खर्च नहीं किया अब हमको आनंद है इसमें है? तो ये क्यों है अपना किया देख तुमने अपना जो किया था जो बचाया था वो आज तेरे काम में आ रहा है अगर सत्कर्म करेगा तो आगे सुख उठाएगा दुष्कर्म करेगा दुख उठाएगा प्रेम करेगा तो परमेश्वर को पाएगा सत्य यह है कि सुख और दुख पुण्य और पाप इन दोनों से हटके परमेश्वर की राह है पाप और पुण्य दोनों का त्याग न हो तब तक परमेश्वर उपलब्ध नहीं है पाप और पुण्य करते करते हमें संसार के चक्र में ही घूमते रहते पुण्य भी बेड़ी है पाप भी बेड़ी है और दोनों संसार के चक्र में हमको घुमाते रहते हैं तो तुम तो अवैह सावत धर्म गोप्ता गोप्ता का मतलब होता है रक्षक जो हम किसी चीज को छिपाते हैं क्यों उसकी रक्षा के लिए धन का धन के गोपता होते हैं हम क्योंकि कोई देख लेगा तो चोर ले जाएगा अगर सड़क पर रख देंगे तो धन गायब हो जाएगा अगर आपके पास सोने का गहना है तो उसको सड़क पर नहीं लेगा आजकल तो शरीर पर भी नहीं पहनते पता नहीं कौन ले जाएगा निकाल के तो वैसे ही वो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सत्वत धर्म का गौपतम हूँ अरे मैं उस धर्म का रक्षक हूँ तुम अगर इस धर्म को मानते हो सत्वत धर्म को तो मैं तुम्हारे इस धर्म का रक्षक हूँ यानी तुम्हारा मैं रक्षा करने का योगक्षेम क्षेम वहां में मैं तुम्हारे इस योग की यानी ये योग है भगवान को शिष्य रूप में सृष्टि के रूप में देखना योग है और इस योग की प्राप्ति यानी उसकी रक्षा क्षेम उसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अधिक गारंटी देता हूं कि आपको इस प्राप्ति की कभी भी हानि नहीं होगी आखिर न बोते सनातनस्तम पुरुषो मतों में मतों में का मतलब होता है मेरे मत में सनातनस्तुम यानी मेरे मत में तुम ही सनातन हो सनातन कुछ और नहीं है वरन तुम ही सनातन हो यानी सनातन के रूप में तुम ही हो तो ये पूरी इसका मतलब हो गया कि तुम अक्षर हो परम हो अल्टीमेट हो परमार्थ हो जानने योग्य हो तो समस्त जितने भी संसार के शास्त्र जिस चीज़ के लिए उंगली उठाते हैं कि इस चीज़ को जानो वो आप ही और तमस् विश्व से परम निधानम तुम अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस सो अल्टीमेटली यानी अंतिम रूप से सब कुछ को वहीं जाना है और कोई जगह नहीं है जहाँ कहीं भी घूम फिराओ अंत में वहीं जाना है और तम अवय सत्वत धर्म गोपता और तुम इस तत्वत धर्म का मैं रक्षक हूँ जो अवय है जो कभी नाश नहीं होता ऐसा धर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता उसको अगर आपने जान लिया तो उस धर्म के बाद में वो समस्त धर्मों का अतिक्रमण कर जाता है अब अभिनव को जी कहते हैं आप कोई से भी धर्मों को मानने वाले किसी भी पंथ को जानने वाले हों सत्व धर्म समस्त धर्मों का अतिक्रमण कर जाता है समस्त धर्मों के पर्यवत चला जाता है क्योंकि ये वो धर्म है जो परमेश्वर का धर्म है हम अपने चुणे -चुणे अपने छोटे छोटे धर्मों को अपनी सीमा सीमाएं बना लेते हैं कि ये हमारे मनुष्य के बने हुए धर्म कैसे हैं ये मेरा धर्म है ये तुम्हारा धर्म है ये मेरा धर्म की ये सीमा है इस सीमा के बाद तुम्हारा धर्म शुरू हो जाता है इस तरह हम सीमा बना लेते हैं धर्म की तो धर्म की सीमा से परे इस समस्त धर्मों को अतिक्रमण करने वाला इनका उल्लंघन कर जाने वाला वो है सत्वत धर्म और उस सत्व धर्म के उस सत्व धर्म के परमेश्वर रक्षक हैं सनातन स्थम पुरुषो मत में तुम ही सनातन हो ये मेरा मत में है फिर वो और आगे प्रार्थना करते हैं तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुम ही आदि देव यानी आपसे पहले कोई नहीं था पुरुष पुराण जो पुराणों में पुरुषों का पुरुष का वर्णन है वो आप ही हो तुमस्थ्य से परम निधान वेत्ता असि वेद्यम च परम च धाम वेत्ता यानी जो जानने वाला है शियर है जो देखता है संसार को वेत्ता असी वेद्यम और जो जाना जाता है संसार जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ किताब को पढ़ रहा हूँ तो किताब जानी जा रही है ये वेद्य है मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं वेदता हूँ तो वेत्ता वेत्ता असी वेद्यम परम निधान वेदता भी तुम ही हो वेद भी तुम ही हो और तुम ही परम निधान हो संसार का अंतिम आश्रय हो तो या तम विश्वमानंत रूपम इसके बाद वो कहते हैं कि तुम ही संसार के समस्त रूप हो जो अनंत रूप संसार में दिखाई दे रहे हैं अभी इसको अब उनको क्या ये ज्ञान प्राप्त क्यों हो गया इतना क्यों अभी तक ये समझते आए हैं हम लोग कि भगवान अच्छा अच्छा है शुद्ध शुद्ध है गोरा गोरा है सुंदर सुंदर है सुगंध सुगंध है आनंद आनंद है लेकिन अब विश्व रूप देखने के बाद उनको अर्जुन को समझ में आ गया कि यहां पर जो बुरा बुरा है दुर्गंध है डर है जो विभत्स है जो डरावना है जो अंधकार है उस रूप में भी भगवान तुम ही हो तुमको देखकर हम समझते थे कि तुम तो अच्छे अच्छे हो लेकिन तुम अच्छे नहीं संसार में बुरा कहाँ से आया क्योंकि अच्छा अगर भगवान से आया तो बुरा कहाँ से आया कुछ धर्म कहते हैं वो शैतान से आया तो फिर वो शैतान कहाँ से आया उसका भी तो कोई उद्गम होगा उसका भी तो कोई जनक होगा कि कहाँ से वो शैतान आया इसलिए यहाँ तक क्या हम कहें कि वो माया से आया तो भी शिव धर्म कहता है वो माया कहाँ से आई वो माया भी तो परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति है जो पर शिव ने विश्व बनाया उसके लिए अपनी ही शक्ति से अपने को ही अवृत्त कर लिया ताकि जब हम जैसे पत्ते खेलते हैं मित्र हों लेकिन हम हमारे पत्ते आपको क्यों बताएंगे क्योंकि हम एक खेल खेल रहे हैं और इस खेल में गोपनीयता जरूरी है। ऐसे ही आप यहाँ संसार के खेल में आप जैसे जानोगे कि मैं शिव हूं तो संसार विलुप्त हो जाएगा उसी क्षण प्रलय हो जाएगा आंखें खुली तीसरा नेत्र खुला और हो गया प्रलय तीसरा नेत्र क्या है ज्ञान का नेत्र प्रलय क्या है अपने स्वच्चे स्वरूप को जानना इस विश्व के सच्चे स्वरूप को जानना ही प्रलय है लय का मतलब होता है मिल जाना प्रलय या न परमेश्वर से मिल जाना परमेश्वर से मिल जाना सबसे बड़ी लय है अब पानी को दूध में मिला दो तो भी लय ले है लेकिन अपने आप को परमेश्वर मिलाना प्रलय तो प्रलय का मतलब होता है अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में जान लेना इस सृष्टि को परमेश्वर के रूप में जान लेना यह सत्वत धर्म है और इस तरह से जब हम जानते हैं तो भगवान के समस्त रूप जो अच्छे हैं बुरे हैं अब तो उन्होंने देख लिया है कि वो सबका नाश भगवान ऐसा नहीं करते कि सबको दान देते हैं करुणा ही करुणा करते हैं वरण वो सबको दंड भी देते हैं और सबको अपने में वापस बुला भी लेते हैं इसलिए संसार को नष्ट करने वाले भी आप ही हैं तो वो भगवान को कहते हैं कि हे हे अच्युत मैं आपको प्रणाम करता हूँ अब वो क्या संबोधन करते हैं अच्युत इसका क्या मतलब होता है अच्युत का इसके दो मीनिंग हैं अच्युत एक तो संस्कृत का सीधा सीधा मतलब है जिसको अलग न किया जा सके अच्युत का मतलब होता है जो अलग कर जाता है और जो अच्युत का मतलब होता है कि जो अलग न किया जा सके तो संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से अलग किया जा सके और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से वो अलग हो और ऐसा कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था या कोई स्थान नहीं है जहाँ से परमेश्वर अलग हो इसलिए उसको कहते हैं अच्युत या नहीं आप कहीं से अलग हो ही नहीं अगर हम कहीं यहाँ भगवान ने ये कर लो काम कुछ भी देखा तो कौन देख रहा है पर वो अच्युत देख रहा है क्योंकि वो अलग ही नहीं है वो इस स्थान से भी अलग नहीं है वो लगातार देख रहा है इसलिए उसको कहते हैं अच्युत दूसरा होता है अच्युत का एक और मतलब होता है संस्कृत तो में उसका मतलब होता था स्टेबल जो संसार में समस्त जो चक्र है संसार का वो चलायमान है और उसकी चलायमानता किसके सापेक्ष है परमेश्वर के सापेक्ष जैसे आप चक्की में घूमती है तो किसके सापेक्ष जो बीच में खिला है लगा हुआ उसके सापेक्ष वो खिला स्थिर रहता है और समस्त सृष्टि समस्त चक्की घूमती है और किला स्थिर रहता है बीच में ऐसे ही इसलिए उसको भी अच्युत कहते हैं अच्युत का मतलब होता है जो स्थिर है तो स्थिर का मतलब होता है एप्सोल्यूटली स्थिर यानी निरपेक्ष रूप से स्थिर स्थिरता दो तरह है ये टेबल पर ये रखी किताब भी स्थिर है लेकिन आपको क्या मालूम है कि धरती तेरह किलोमीटर बढ़ जाती है एक सेकंड में स्थिर कैसे हो सूर्य के आसपास ये भी चक्कर लगा रही है धरती अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है सूर्य के आसपास भी चक्कर लगा रही है तो फिर ये किताब स्थिर कहाँ से हो ये तो चल रही है वो स्थिर जो कहीं और अस्थिर सिद्ध नहीं हो समस्त सृष्टि के जितने भी प्रमेय हैं वो परमेश्वर के सापेक्ष चलायमान है उसके सापेक्ष ही चलायमान है वो किसी के सापेक्ष चलायमान नहीं क्योंकि वो निरपेक्ष संदर्भ बिंदु है जिसके आसपास समस्त सृष्टि चलती है इसलिए उसको हम अच्युत कहते हैं तब तो वो कहते हैं कि हे है अच्युत मैं आपको साष्टान प्रणाम करता हूँ आपकी ओर देखना कठिन है आपको देखकर मेरी मन की शांति खत्म हो गई मेरे हाथ कर काँप रहे हैं डर के मारे मुंह सूख रहा है बेचैन हो रहा हूँ अब मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि हे करुणा निधान मुझ पर दया करो और मुझे अपने मूल स्वरूप में वापस दिखा दो मैंने जब आपको अपने सामान्य रूप में कई वर्षों से देखा मतलब अर्जुन ने तो जन्म से कृष्ण को देखा तो मैंने तब हंसी ठिठोली में आपके साथ में बहुत हल्की हल्की बातें करी आपको मित्र कहा आपको न कहे जाने जैसे शब्द भी कहे आपको सखा समझा इस सब के लिए मैंने कभी आपके साथ खेल खेल में अनुचित बातें करी आपके साथ आपके शरीर के साथ भी पता नहीं मैंने क्या क्या हरकतें करी कभी आप आपका हाथ छू गया पैर छू गया मैंने सम्मान की तो कोई भावना ज़्यादा थी नहीं मेरी सखा की भावना थी तो इसलिए हे अच्युत अब मुझे उन अपराधों के लिए क्षमा करो क्योंकि मैंने अंजाने में आपके सत्य को न जानकर बहुत अपराध किया और इसके बाद में वो रुधे हुए गले से बोलते हैं यानी उनका गला रुंध जाता है कि हे कृष्ण अब मुझे आपके मूल स्वरूप के दर्शन दिया ये जो आपका रूप मैं सहन नहीं करता तब भगवान कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें अपने वापस मूल स्वरूप में दिखाता लेकिन अब तुमने मेरे स्वरूप को जानने के बाद सत्य को जान गए हो ईश्वर को जान गए हो अब मैं तुम्हें ब्रह्मा में स्थिर होने का अनुभव प्रदान करता इसके बाद वो तो भगवान कृष्ण को ब्रह्म में शांत ब्रह्म में स्थिर होने का अनुभव प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो आत्मबोध से बोधित हो जाते हैं उनको आत्मबोध हो जाता है यानी अब तक वो भगवान को भी जान गए और अब वो जान गए कि मेरी आत्मा वही है जो मैंने अभी देखा तो आज अपनी इतनी बात ही पर समाप्त करते हैं इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे अगले सप्ताह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 सद्गुदेव जय सखी सरकार की जय की जय कर्ण शणुयाँ दवा भद्रम पश्ये माक्ष वीरचत्रा स्त्री रंगस्तुवां सस्तनुभ विषे महीम जतायु सहना सहनौ बुन सहवीर मां तेजस्वीतमस्तुषावह ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर अरिष्ट स्वस्ति नो बृहस्पति तम पूर्णमदा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति